देवी नहीं जाऊंगा इतनी सुनके सुनकर जब रखन का नहीं अपनी ढाल क्या ली उठाई लाठी कमड़ी मनमोहन आधी रात समाज जो ढलती आई गड़बाई गैर के हिर सब को ढाके महल को लेके आई तो जंगशाले में राझी के लिए आ जाए तो जंगश्याले में किसी के लिए ये पता नहीं अब रांझे जंगशाले में आ गया है सब के लिए ये पता अक भाई तो कार ढाके में नौता ने मार दिया ग्वाले के लिए यह पता अक भाई अपना वतन को ले गया होगा सवन खा गया हो अब मैं कभी जंगशाले में नहीं आऊंगा इस तरह से हेर साहब जाति ने अपने रात के समय में सावर भादुरा का महीना इंदिरा झुकला झड़ी लग तो हीर ने अपना में कर दिया हीर अपना महल के लिए चली जाए तो राझे का टूटा छप्पर चूर है तब का मच्छर डास के लिए खारे। हीर ने दिल में सोचा ही नहीं मालिक कहते हैं दगा किसी का दगा नहीं कर नहीं तो कर दे जो आज राझे वहां से आखिर रात तो मुसीबत में से वहां आया है और राझे का टूटा छपरे चू रहा है, बड़ा कष्ट उठा गया है और जो तू महल में सो जाएगी तो जाने भगवान की बैकुंठ क्या हाल होगा नहीं तेरे भी कष्ट कष्ट उठाना चाहिए तो ही साहब अपने महल में जाके कहा झरों का में बैठ जाए झरो खिड़की खोले तो झरोका में बैठी हुई तो आधा बदन तो ही सबज़दी का पछाड़ से भीज रहा आधा बदन सोका रे के लिए ये पता नहीं अब तेरी खातर ही बैठी बैठी रही है। तो धरोझे अपने पड़ा, -पड़ा, तब पड़ा आखी रात रंझे के लिए बड़ी मुसीबतें जो बीत रही है। तो रंझे एक पड़ा पड़ापड़ा दिल में क्रोध कर रहा है या भात का, का टाइम हुए और कब में मिला के लिए जाऊं आराम जा आप तोम महल में जाके सोगी और यहाँ ल मुसीबत में पट दिया तो है एक खेक में पड़ा पड़ा एक किस्से अपने दिल पे कह रहा है इंदर बरि वो रंझे पड़ा तो खीरक में तरसे आप सोए मैं मेरी राम ये तो खीरक बताए आप सोए मैं तेरी सो मेला मेरा देखो खीरक बता ये आप सोए वो टूटा टूटा छापे चूबे मर जा कपड़ा मेरा सारा भीजे ये कपड़ा मर जाने मेरा भीजे वो कूड़ान राजे मेरा देखो खी रख बचाए आप सोए तो बताए आपको वह माखी माचर डांस देखाए दिखाए मही मेरे लगा मही मेरे लगाए मेरे पूछड़ी लगाए अरे सोरण सिखिस आप सोए मह मेरा खिरेक बताए आप सोए मैं मरे जानी मैगन मेरा देखो खीरे की बताइए आप सोए वो जब से तेरा मैं जंगश्याल मेरी आया वो जब से जंगश्याल मैं आया ये मैं सुखी पाया आप सोए मैलन मेरा देखो खी की बताए ए आप सोए मेलन मेरी मैलन में मारे जानी मैल मेरी बताइए आपस में बादश मारिए भी पूत है मारिये भी पूत ओ मर जानी समझ उसे फाकाड़े जुट आई तारा बीतिया लारी एरी ताकत भी हजारा हो ऐरी परियारी समाजे मैने साजे दी रा <laughs> खाइरी सोगन मुने कह पर वो सीरी भगे पान के भी का के के सुनती नहीं तू भी हो खसखस को ने क्या क्या दिया बताई बरसात की राजा झड़ी लगाई टूटा टूटा छप्रो मर जानी मेरा चूर है टपका पड़े से बंदी की कुरानों के माई सर सर भी मारे मई मेरे पूछा सोन सी काया बंदी की डे जादी क्यों में ढाके में ही ठीक है जो ढाके में ठंडी ठंडी बाहर लगी नाखी लगा ने मच्छर लगा इतना जरूर अब मैं भी जरूर गया और वहां से फिर जो आराम में मुसीबत में नहीं ने यहाँ पट दिया और तुम तो महल में जाके सूगी जब भी किसी का धो संग में धो का करेगा धुआ उसी क्या घोर तेरी तेरी हो जानी हजारा मैंने मैंने दिया और तजी मैंने क्या, मारी का इसने मेरा हजारा क्या दिया छुटाई जो बाबा जी मोकू लेने के वास्ते नहीं जाता तो मेरा क्या काम हाँ का। जाने का जान में आता जान नहीं भी आता पर मेरी किस्मत लेके यहाँ आई देश मैंने छोड़ा पद से दाना पानी की बंदी किस्मत लाई अटल बाजपाई को छोड़ के मैंने चराई। क्यों सारा कुट्टा कभी ला छोड़ के मैं इतना परेशान हो फिर मैं ये जो नजो आज भी सुबह उठ जाऊंगा सरवत पीर की बंदी को लाल धोई तल्ला के सौगन है अब मैं जंग समय में कभी भी नहीं ठहरूंगा क्यों तू तो महल में जाके सोगी और तने में मुसीबत में लार पड़ दिया तो रंजे बिल्कुल आता तुखे जो पाके और भगवान कसम खाया ये दिल में कर कि या भगवान कब प्रभात का, का टाइम हो और कब महसूस रवाना हो मेरा शेर इतना जवाब साहब ने अपने झोका में जो सुन लिया बैठी बैठी सुनी रही ने दिल में ख्याल किया कि ये भगवान देखो राझे के दिल पे अभी ये तसल्ली नहीं जो मैं स्त्री की जात आधी रात का समा जो ददमक्खन का बेला लेके ढाके में भीज बहुत सा कष्ट होती हुई ढाके में पहुंच और उसको ददमक्खन का बेला लेके मैं शहर में जाई अब मैं कोई महल मां के सुमे कोई ऐतराज है पर इसका दिल पे पक्का विश्वास नहीं इसके लिए ये पता नहीं रंझे के लिए तेरी खातर ही धरो में भिजरी इसके लिए पता नहीं ना ऐसा ना हो कभी तेरे नजर नहीं आवे और प्रभात का टाइम होने के बाद में अपना पटक का दंड कमंडल और के रवाना हो जाए छोड़ जाए छोड़ नहीं इसके लिए पता नहीं एक बड़ा के जवाब तू कह जा तसल्ली आवे इसके लिए ये पता नहीं है अब तेरी खातर ही धरो में भिज रही तो साहबादी राझे का बोल सुनके एक झरोका से एक राझे के लिए सदर जवाब है जो सुनाई है सुन कर जब ही रोहो ने दिया भूल सुनाई सिंगड़ी खाई ए, ए, ये ऐसी रही हो रही वो सिंगड़ी खाई है ऐसी ही रोहिनाई आ जागा भेड़ के मतना भी मते ना जानेरी तो बेजू खेरे कने माह आ तेरी तारे हीरो कहा तरीरो मेरे जरूर कहा आई भी हाँ ये हो तो मैं तरह तू नूंगे राशि भी अरे हुई पास में सोने लंग चढ़ाई वो चाची अरे ये कमड़ कहानी से पहुँचे परी का नीचे पहुँचे नागा नी देर की तो डर ही रो ये बिहार गति तो कह दे रे तु भी तो कह दे गए भी तो किसी को वो मिन तर दा गारे हुए तो खेगा भी रब मेरा झेरे वे तो हासे गया भी वो जब रही हीरो से आ रे लगाई देती हुई हर मेरा वे पूरी मैं तो क्या जाने चलाई मुने खइये रिसो ग मुने खइये वो परियारी सीरियो भागे पान की के सुनता नहीं, अरे रस्सी भी, भी, भी, भी, भी हो तो मिंत्र में तुम दूचा चीर मेरा क्या पहुंचे नाई क्यों अगर मेरे पास में रस्सी नहीं जो रस्सी को ऊपर लूं और मेरा है ये नीचे नहीं तू भी तो खेदे हो झरोका से गिर पड़ूं फिर मिलेगी हीरोत ने के हीरो तुम्हें यादरगा मालह में जो मिलूंगी जैसी भी सीणी खे बन का बीच में ऐसी हीर क्या हर गाई जो भी किसी का संग में धोखा करेगा धुआं उठी उसकी का घोर के माई अब जो किसी का संग में धोखा करेगा उसका भगवान की बैकुंठ प्रेम क्यों तेरी खातर और मैं झरोका में जो भीज रही अरे सुबह भी करूंगी हो मिंत्र राजे मैं तुम चूरमा। मां नौ जी मांग राजे सज्जन के ताई ओ, और राझे वो सुबह ले पर तक कभी धोखा नहीं दू राझे ने चूरमा का नाम सुना आओ उसी बखत राजे तन बन से खुशी हो गया राजे अपने जवाब में से में से देखे देखे तो झरो काम बैठी बैठी रही ये राजे के देख के हंसने लग गया राजे कहने की होने की परी मेरे इस बात का पता नहीं है जो तुम तो मेरी झरोकाशा बैठी बैठी, तो जो मेरी खातर झरोका में भेज रही अबू तल्ला के सौकों ने मेरा पीरण की अब मैं मेरा वतन लेकर देवी नहीं जाम ये साहबजादी कहने की हो उन्न की मर जाने अभा तो, तो ये कह रहा सौगने तल्ला के भगवान कसम है और मैं जंग जंगसाले में आखन देखो दे तो काम भेज रही है तो मेरा दिल में पक्का विश्वास है अब ही मेरे कभी धोखा नहीं देगा ही देख कभी काल करागू अब सोच की बात आ जाए फिर तो रूस रूस के बगेगा फिर तू तो जाने उत्तर हो जाएगा। ये के रामे होने की परी, भी कड़ा मीठा बोल के दे, मैं मेरा वतन दे भी नहीं जाऊंगा तो बात हुई रंजे हिर के दोन के और भी काछ ज्यादा प्रेम है जो बढ़ गया तो प्रेम बढ़ने के बाद में इसी तरह से आखिरी रातें जो गुजर लिया प्रभात का टाइम हो गया परभात का टाइम होने के बाद में हीर ने क्या काम किया राझे तो महल में रख लिया और अपने गाही और ग्वाल के आगे चढ़ने के लिए कर दिन तो राधे के लिए वहीं तो मक्खन का बिल आ पा दे और ग्वाल मई चरा करें तो इसी तरह से जहां दो दुनिया चार दुनिया दस दुनिया मई चराते गुआड़े तो इधर को आठ का तो रहने वाला आठ का तो रहने वाला म का नायक ना अर्जन साढ़े सात से धारिन को साथ में लेके नहीं और बिकट उजाड़ में झाड़ी में अपना कंपेर रखा लूट करके लिया और बड़ी बनका बीच में हो बकरे तो मैफल हो बे ढके तीन की जो भी तो कट बकरे बकरा की गीत गाबो करे तो इधर कुर का चाचा के सेज़ जमाल के और के कुत्ता बिल्ली बड़ा प्यार है जो हो रहा तो सेज़ जमाल ने दिल में सोचा कि आज है मुखा। नहीं चल के और जंग साढ़ी चाहिए तो का चाचा सेज़ जमाल आज अजनधाड़ी के पास में पहुंच जाए और तो का दरबार भया हुआ यह जमाल ने की देखो हमारे जंगशाले में, में मेरा भाई साल और उसका पटवल पठाना दो लड़के हैं और एक ही लड़की तो हीर ने एक भी रंजे पाली रखा था महीन पे मखन का बेला दीती क्या रोज पिलाई वो राझे तो का ढाके में नोता से मार दिया है और आज जंगशाला की भाई सोनी है चल के जंग सही लूट करके नीर ले आओ और तमाम गान घेर के नीर ले आओ पट पटमल बादशाह हीर काटी का दी जाएगा और अपने बहन छुटा के नीर ले जाएगा तो इतना जवाब सुन के तो सदारण क्या बकरे बिना भेद बिना तो लंका बिना टूटी जन धाड़ी। को इतना जवाब बड़ी हो जाए उसी जवान भी बले जो बजा जी। से जमाल का चाचा अपने चुगली खा करके नहीं अपना महल के लिए आ जाए तो इधर को अर्जन धारी एक साढ़े सात जवान को सजा बजा के नहीं एक जंगसारी लूट करने की तैयारी जो कर रहा है ये, ये आप मन के बुरी फोज मह दिन तुरंत ये, ये बठी पावा तो तुल्हे जब बाटी पावा वेरे तीन की ताके तो तुल्हे वहा भरे भर बट्टे कहा ज्वान खारे जैसे बुड़ की कहा जैसे गुड़ की आ अगड़गा बैठी अरे अर के कारण न सु जी, वे तो जे, ये जा ये साढ़े साते से जवाने जबे चढ़े घोड़ा पे अरे जने कहा सूरत लगाए ये धोसा नंगारा जब धाड़ी धारे बीजिए ये बाजे नंगारा जब धाड़ी का वे भोजन के माये करिए चढ़ाई अरे जब स्याल की वे बिलून श्याल की जब ज्वान वे बिलूट मचाई अरे बढ़िया भागे अरे हाथे छोड़ जब भागे भागे हाथ छोड़े जब भागे रे हले भाई ठाडा धोई जब अरे वे भी दे रहा भी मारा देवाई देर आया दिल लू ये ये पनघटी पनहारी पन मारे खाले हूँ हर सारा हजे वे वो जब त्रिया का लिया तौर तो है वो सारा जे वे जब त्रिया कहा लिया तो रत खुला आ लोटे खर के अरे जब साले में मैं छोड़ी भाई जब की की जवान का सुन के नहीं धाड़ी ने में में क्या मन की में क्या बीबल बजाई बोरी फौज वे बट्टी जंगी पवाती भर भर बटका जवान खाली से गुड़की नैठी का छाई साढ़े सात से जवान को सुन क्या तो साढ़े सात जवान हत्यार बांध बांध के खड़ा हो जाए का पड़का लगे अम्बर बीड़ी का पड़का लगता है साढ़े सात जवान का ओ औ कितनी दूर चलकर मार लग जाए नगराज का बदला झंडा लहरा क्या फौज के माई छड़ छठ छड़ घोड़ा पे अर्जन काले खा चल दिए साढ़े सात जवान ने लगाई तो साढ़े सात जवान साथ में लेके की दिन क्या लूट मचाई वे बनिया भागे हाँ, छोड़ भागे छोड़ अलवाई खड़ा कुल मर्द पन घट पे लूटी पनहारी मारे अंतर के माल उड़ाई सारा भी जेवरिया का खोल के की की क्या क्या लूट लूट मचाई? तो तो बात ये नंगा से से करके नहीं, नहीं, जितनी मही की एक भी मही में क्या छोड़ी तो तमाम को घेर के नंगा से अपने उल्टा उल्टा चलता हो गया उल्टा चलता हो जाए प्रांत जंगशाले में कोई ने नाकर तो से डबका नहीं किया तो लूट करके दो सलांगार से आज अपना कम में तमाम के गाय घेर के नहीं ले जाए अपने चलता हो जाए तो नुक है बोकर अकबोधा गरीब की सुई खो जाए तो दर्द आवे उसका भी दर्द आता है तो किस चाह कोई गरीब आदमी हो वह खोगी सुई तो अपने बैठे बैठे अपने घर में सुई है हेरोजन आदमी वो कहने गया बाबा तू का हेरो अरे के भैया हो येर का रहा हूँ मेरी सुई खोगी वायर हूं वो सजन आदमी कहने गिर बाबा अंधेरा में सू पावेगी क्या कोई कुदार फावड़ा पे इतना जु पा जाएगा नहीं देखो क्या सुई क्यों खाद सुई पाएगी उजाड़ा में ये भाई बहुत अच्छी बात है वो गरीब आदमी निकल के अपने मकान में से और चौराहे पे सड़क पे ट्यूबलाइट लग रही वो सड़क पे चौरा पे जाओ आयो कोई दूसरा आदमी सदर आदमी वो कहने को निकले बाबा जी तेरे तो खो गयो मैं हिरवाऊं, वो गरीब आदमी कहने का के भैया खो खा गयो मेरी सोई खो गई वह हिरे खा से खोई मैं हिरवाऊ अरे के भैयादमी खो, कहने लगे होने तू मुख और बाप मुख अब मैं मुख क्यों अरे भाई देख मुख नो तो में घर में रहो पर तुम तो मिला उन्हें ये कही अरे भाई सुई अंधेरा में नहीं पाई तू उजाड़ा भाई मेर। दादा मेरा घर में तो है वहां अंधेरा सहज में ट्यूबलेट लग रही है उजाड़ो है? मैं अरे भैया की सही तो इस तरह से गरीब आदमी की सूई खोजा हुआ न कौन बोध सारा भेड़ाओ के कहा पटमल बाशक दरबार में पहुंच जा जब बोले लोग सियाल के उसका साफ अठमल के सुनता नहीं अरे तेरी तेरी धोई शेर से उठगी धोई फिर अर्जन धारी की आई अर्जनधारी दृष्टि पे धोई जो चल रही है महाराज भी सासे जवान अर्जनधारी लेकर वे तो मई क्या हुई पराई अर्जनधाड़ी तमाम गाँव में घेर के ले लिया इस टाइम पे तो अर्जनधाड़ी की धाई बादशाह वो कौन सी बात है जो आपके कहने में शर्म आती है और के क्या कहें तो भी तो क्या एक भी पाली रखा था हिरने महीन पे मक्खन का बेला देती राझे को रोज पिलाई अरे भले करी भगवान ने कहा ढाके में नहोत्सि ने दिया राजी भगवान की भाई देखो राझे पारी कहा ढाके में नहोत्सि ने मार दिया जो आज रांझे जिंदा होता तो कभी जंग चला नहीं लुटता और लूट भी गया तो इकला साढ़े सात जवान से इकला की राजी भगवान की वो तो नौता ने मार दी, राजी का ना सुनते न पटमल बादशाह के उसी बखत जाने में आग लगा दी ये पटमल बादशाह दिल में करने लगे होने कि देखो मरने वाला तो मर गया अभी तक तो दुनिया वही यार का गुण गाती है ये पटमल बास भाइयों अपने में जा। और अन्य पा जा जब जाके खाऊंगा जब धड़ी से मैं नहीं लिया हाँ उनने की मात बहुत अच्छी बात सारे सारे बोला गरीब अपने अपने मकान चलेगी तो इतनी सुन के पटमल जान ने जवान में दिनी क्या बेबल बजाई सारे भी सियाले में हेला पर गया पकड़ी। बंद में में में कोई छोड़ा ही। जितने कोई जितने साथ जो पहाड़ से भी जवान पटमल का सज गया पान से घोड़ी पटमल ने क्या ली कसाई हर हरी हरी उड़दी तुर्की टोपी पांचों हथियार को उसने क्या दिया जीताई तो पांच से जवान की जब के और पूरा जंग चलो को के कोई मर्द इसने जो नहीं छोड़ा क्या पटमल का झंडा फरक क्या फौज के माई ईदरपुर जंग धारिंद से जब जाने की पटमल जवान ने क्या सोच लगाई तो धौसे की आवाज में महल में जो सुन ली यह सुनने के बाद में इधर कुछ का तो झरोखा खोल के नीचे देख रहा पटमल जो जा रही जब बोली हीरोज गुजरते का साहब भाई पटमल के शुरू आना अरे कहीं भी जरा कोई रण में आने खे कोई खेड़े की लूट करने की कोई लूट करने की नहीं जा रहा है आ क्या कोई खेड़े में लड़ने के लिए जा रहा है पार से भी जवान हो भाई तू ले छड़ा। पहाड़ से भी जवान हो भाई तू ले छा पगड़ी बंद में कोई छोड़ा ना क्यों पगड़ी बंद तने कोई नहीं छोड़ा तमाम जंग साथ में लेके नहीं जा रहा है साथ ही साथ हो भाई तू बता दे खागू तेने आज क्या कही छटाई आज तू खाग फौज लेके जा रहा है इतना जवाब सुन के पटम कहने लगा होने की भाई तो कहां के भी के लेके जा रहा है। इतना जवाब सुन के पटमन से कहने लगे की बेहन बात का पता नहीं नहीं भाई मेरी कोई पता नहीं अरे सारा भी सियाला लुट गया पन घटपे लुटी होगा सारे जवान धाड़ी जवानी की ने क्या लूट मचाई जिन भी महियों काम को आज में धार के पास में और मही छुटाने के, के लिए ही भाई मैंने के पास में जवान कितने का भाई पटमल कलेगा की आंखन तो मैं देखा नहीं कानून जरूर सुनिए साढ़े सात से जवान का हल्ला मैंने सुना है ओ साढ़े सात जवान और तेरे पास में कुल में पांच जवान बस जो तेरे ये बोदा गरीब तमाम बस्ती का जंगशरी का तेरे साथ में इनों के लिए तेने को इनाम नहीं बता रखी कोई तनखा नहीं बांध रखी दियो नहीं खामे जो मरवाने को रण में, है, भाई ये राजा बाशान का काम नहीं रयत को मरवाना, भाई देख मरवासा काम कर तू ऐसा मर्द है, और बादशाह जंग सर का राजा बादशाह का काम होते ये नहीं मरवाना और मैं जानती हूं तेरे क्या उस टाइम पे आंझे बाग में आया एक लाख बाग में ठहरा तो एक लाख प्राणी के ऊपर तो पांच सौ जवान गया वो तो सामने साढ़े सात जवान है भाई वहां से नींद ये पटमल बाग साहब कहने उन्हें देख भे वो तो तेरा बाघ है जराना जैसे नहीं और आज तो रण में बरोबर का पल है या तो मैं वही छुटा गया चंदाड़ी से लिया हूं और खत्म हो जाऊं। ये पटमल से हिर जादी नहीं। भाई मर्द का काम तो यही होते जाएगा धाड़ी से तो वही छुटा के बाटू घर घर में क्या पान मिठाई ले के आता हो खुशबक्ति तेरी महल में दूड़ी महमा हो जाए तेरे क्या जंगसारे दूड़ी तेरी महिमा जो हो जाए रजवाडन में और जो तू बातरी उल्टा पीठ बता के आ गया धारी से तो मेरे मुंह तो आप बल मैं तो मेरी इतना गया तो मैं तिले महल में सारे में कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा या मैं वही रण में खत्म हो जाऊंगे की तो भाई बहुत अच्छी बात तो इतना जवाब सुन के हीर ने फट जरूर